कांड श्री आध्यात्मरामण अयोध्याग छमहापं सामोक्य गुहसुश्रुप्लुता लक्ष्मण प्राह विनिया भ्रातः पश्य राघवम् शयान कुशपत्रो घरे सीतयाशे या स्वर्णपर्ये स्वास्थ्य नोत्तम कैकेयी कारणं से मंथरा बुद्धिमस्था कैके पाप माचरत श्री महादेव जी बोले हे पार्वती उस समय राम जी को सोते देख गुहने आंखों में आंसू भरकर नम्रतापूर्वक लक्ष्मण जी से कहा भाई देखते हो जो रघुनाथ जी अपने भव्य भवन में सुंदर बिछौने से युक्त सुवर्ण निर्मित पलंग पर पौधते थे वे ही आज सीता जी के सहित कुश और पत्तों की साथरी पर पड़े हुए हैं विधाता ने राम जी के इस दुख का कारण कैके को बना दिया मंथरा के बुद्धि पर विश्वास करके कैके ने यह बड़ा पाप का काम किया त्रुवा लक्ष्मण प्रा सखे सुणुवचो मम कह कश्य हे तुर कश्य हेतु सुख सेवा स्वर्वाजित कर्म कारणम सुख दुख यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा भाई मेरी बात सुनो किसी के दुख अथवा सुख का कारण दूसरा कौन है अर्थात कोई भी नहीं है मनुष्य का पूर्वकृत कर्म ही उसके सुख अथवा दुख का कारण होता है सुखस्य से दुख से न कोपिदाता परो दतातीत कुबुद्धि रेशा अहम करो मित वृथाभिमान सकर्म सूत्र गति तो ही सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं है कोई अन्य सुख दुख देता है यह समझना कुबुद्धि है मैं करता हूँ यह वृथा अभिमान है क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं सुन्मितासीन दे मध्यस्तबाधवा स्वये व कर्म तथा तत्र विभा यदि वह दुःखम स्वर्म वश गो नर यद्यथागतम तत्न भुक्त स्वस्थ मना भवेत यह मनुष्य स्वयं ही पृथक पृथक आचरण करके उसके अनुसार सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेष मध्यस्थ और बंधु आदि की कल्पना कर लेता है अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्धानुसार सुख या दुख जो कुछ भी जैसे जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहे न मे भोगाग में वाचा नोगा विवर्जने आगछ आगछ मागछत्व भोग वश्त जैसे च काले च यमा न के नाम कृतम शुभाशुभ कर्म भोज्य त्र नान्य हमें न तो भोग की प्राप्ति की इच्छा है और न उन्हें त्यागने की भोग आए या न आए हम भोगों के अधीन नहीं हैं जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है उसे निसंदेह उसी प्रकार भोगना पड़ता है अलम हर्ष विषादाभ्या शुभा शुभ फलोदय विधात्रिम अखिल सुरा सुरे सर्वदा सुख दुख अभ्याम वरुद्य शरीर पुण्य पापात अतः शुभ अथवा अशुभ कर्म फल के उदय होने पर हर्ष अथवा दुख मानना बेहतर है क्योंकि विधाता की गति का देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है मनुष्य सदा ही दुख और सुख से घिरा रहता है क्योंकि मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मेल से उत्पन्न होने के कारण सुख दुखमय ही है